भगवत गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शाकर अमादम्भ अहिंसा शातिरार्जव आचार्योपाशन शौचम आत्मनः आत्मा विग्रह अमात्व मा माने का भाव अर्थात अपना बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है उसका अभाव अमानित्व कहलाता है अदम्भितम स्वधर्म प्रकटीकरण दम्भित्व तद भाव अदम्भित्व अदम्भित्व अपने धर्म को प्रकट करना दम्भित्व है उसका अभाव अदम्भित्व कहा जाता है अहिंसा अहिंसनम प्राणिना अपीड़नम शांति परापराध प्राप्त अविक्रिया आर्जव ऋजुभाव अवत्कृत्व अहिंसा हिंसा न करना अर्थात प्राणियों को कष्ट न देना क्षमा दूसरों का अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार रहित रहना आर्जव सरलता अकुटिलता आचार्योपाशनमोक्षनोपदेष्टेु आचार्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम आचार्य की उपासना मोक्ष साधन का उपदेश करने वाले गुरु का शुश्रूषा आदि प्रयोगों से सेवन करना शौचं कायमला मृदलाभ्याम प्रक्षाला अंत च मनस प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानम अपनयनम शौच शौच शारीरिक मलों को मिट्टी और जल आदि से साफ करना और अंतकरण के राग द्वेष आदि मनों को प्रतिपक्ष भावना से जिस दोष को दूर करना हो उसके विरोधी गुण की भावना करने का नाम प्रतिपक्ष भावना है से दूर करना स्थैर्यम स्थिर भावो मोक्ष मार्ग एवं कृताध्यवसायत्व स्थिरता स्थिर भाव मोक्ष मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना आत्मनि विन्रह आत्मन अपकारक आत्मशब्दवाचस् कार्यकरणसात विनग्रह स्वभाव सर्वत प्रवृत्त सन्म्गे निरोध आत्म विनग्रह आत्मिग्रह आत्मा, आत्मा का अपकार करने वाला और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला जो कार्यकरण का संघातरूप यह शरीर है इसका निग्रह अर्थात इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में ही नियुक्त कर रखना किंच इंद्रिियासु वैराग्यम अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्यादुखदोषादर्शन इंद्रिया शब्दीसु दृष्टृ भोगेशु विराग भाव वैराग्यम् अनहंकार अहंकाराभाव इंद्रियों के शब्दी विषयों में वैराग्य अर्था ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति का अभाव और अनहंकार अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जरा व्यादुदोषादर्शन जन्म च मृत्यु चरा चा, चाहखा चुनाव चा, जन्मादि दुखांतेशु प्रत्येक दोषानुदर्शनम् तथा जन्म मृत्यु जरा रोग और दुखों में अर्थात जन्म से लेकर दुख पर्यंत प्रत्येक में अलग अलग, अलग दोषों का देखना जन्मने गर्भवास योनि द्वारा निसंसर निसरण दोष अनुदर्शनम् आलोचन तथा मृत्यो दोषानुदर्शनम् तथा जरायां प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम् परिभूतता च इति यथा चथा शिरो रोगादिषु दोषानुदर्शनम् तथा दुखेषु दुखेशु अधत्माधिभूतादवनिवितु जन्म में गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है उसको देखना उस पर विचार करना वैसे ही मृत्यु में दोष देखना एवं बुढ़ापे में शक्ति और तेज का तिरोभाव और तिरस्कार रूप दोष देखना तथा सिर पीड़ादि रोग रूप व्याधियों में दोषों का देखना अध्यात्म अधिभूत और दैविक दैव के निमित्त से होने वाले तीनों प्रकार के दुखों में दोष देखना अथवा दुखानी एवं दोषो दुखदोष है तन्मादिशु पूर्ववद अनुदर्शनम दुखम जन्म दुःखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधेय दुख निमित्तवाद जन्मादि दुखम न पुनः स्वरूपेण एव इति अथवा यह भी अर्थ किया जा सकता है कि दुख ही दोष है इस दुख रूप दोष को पहले कहे हुए प्रकार से जन्मादि में देखना अर्थात जन्म दुःख में है मरना दुख है बुढ़ापा दुख है और सब रोग दुख है इस प्रकार देखना परन्तु यह ध्यान रहे कि ये दुख के कारण होने से ही दुख है स्वरूप से दुख नहीं है एवं जन्मादिशु दुखदोषादर्शना देहेन्द्रिय विषय भोगेशग्यम उपजाते ततः प्रत्यगात्म प्रवृत्ति कर्ण आत्मदर्शनाय एवं ज्ञान हेतुवाद ज्ञानम उच्य से जन्मादिदुखदोषादर्शन इस प्रकार जन्मादि में दुख रूप दोष को बारंबार देखने से शरीर इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उससे मन इंद्रियादि करणों की आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंतरात्मा में प्रवृत्ति हो जाती है इस प्रकार ज्ञान का कारण होने से जन्मादि में दुख रूप दोष की बारंबार आलोचना करना ज्ञान कहा जाता है किमचा तथा पुत्रदार असक्तिरणभंगत्रदार गृहादिषु निचितिष्टोपत्तिषु असक्ति शक्ति ही, संग निमितु विषय प्रीतिमात्र आसक्तिमित्त विषयों में प्रीतिमात्र का नाम शक्ति है उसका अभाव नाम, शक्ति विशेष अनभस्वंग अनन्यात्म भावना अभीस्वंगशेषे अनियात्म भावनालक्षण यहां अन्स्म सुख वा अहम् अहम एवा सुखी दुखी च जीवती मृते वहम च इति. चाहती अनभूस्वंग का अभाव मोहपूर्वक अनन्य आत्म भावना रूप जो विशेष आसक्ति है उसका नाम अभिस्वंग है जैसे दूसरे के सुखी या दुखी होने पर यह मानना कि मैं ही सुखी दुखी हूँ अथवा किसी अन्य के जीने मरने पर मैं ही जीता हूँ या मर जाऊँगा ऐसा मानना क्वा इति आह पुत्रदार गृहादिशु पुत्रेशु दारेशु गृहेशु आदि ग्रहणाद अन्यसु अभी अत्येष्टेशभार्थवाद ज्ञानम उच्य से ऐसा अभिस्वंग कहा जा हो होता है कहाँ होता है सो तो कहते हैं पुत्र स्त्री और घर आदि में अर्थात पुत्र में स्त्री में घर में तथा आदि शब्द का ग्रहण होने से अन्य जो कोई भी दास वर्ग आदि अत्यंत प्रिय होते हैं उनमें भी अशक्ति और अन्भिस्वंग ये दोनों ही ज्ञान के साधन हैं इसलिए इनको भी ज्ञान कहते हैं नित्यम चमचितल्यचितता इष्टानिष्टोपत्तिसु इष्टाष्टा उपपत्त संप्राप्त तासु इष्टा निष्टोपत्तिसु निव तुल्यचित्तता इष्टोपत्तिसु नृष्यति न कुप्यति च अनिष्टोपत्तिसु तथा नित्यम समचित्तत्व ज्ञानम तथा नित्य समचित्तता अर्थात निरंतर चित्त की समानता किसमें तो इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति में अर्थात प्रिय और अप्रिय की जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है तो उसमें सदा ही चित्त का सम रहना इस साधन वाला प्रिय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति में क्रोधयुक्त नहीं होता इस प्रकार की जो चित्त की नित्य समता है वह भी ज्ञान है कि चान्योगे नक्तिरव्यभिचारिणी विविधसेम संसदी तथा मयि च ईश्वरे अन्योगे अप्रथक समाधिना न्यो भगवत वासुदेवा पर अस्त अतः एव नो इति निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अन्योग भजन भक्ति न व्यभिचरण व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा ईश्वर में अनन्य योग से रूप समाधि योग से अव्यचारिणी भक्ति भगवान वासुदेव से पर अन्य कोई भी नहीं है अतः वही हमारी परम गति है इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अन्य योग है उससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलित न होने वाली अव्यविचारणी भक्ति है वह भी ज्ञान है विविक्त देश विविक्तेशम विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा असुच्यादि भी सर्पव्याघ्रादि च रहता अरण्य नदी पुलीन विविक्तो देशः यस्य इति विविक्त देश तम तद्भावो विविक्त देश तद्भाव विविक्त, विविक्त देश सेवित्व एकांत पवित्र देश सेवन का स्वभाव जो देश स्वभाव से पवित्र हो या झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से शुद्ध किया गया हो तथा सर्प व्याघ्र आदि जंतुओं से रहित हो ऐसे वन नदी तीर या देवालय आदि एकांत पवित्र देश को सेवन करने का जिसका स्वभाव है वह विविक्त देश सेवी कहलाता है उसका भाव विविक्त देश विविधदेश है विवितेसु ही देश चित्त प्रसीदति यत तथा आत्मादि भावना उपजायते विविक्त उपजाते अतो विविधदेश ज्ञानम उच्यते क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है इसलिए विविक्त देश में आत्मादि की भावना प्रकट होती है अतः विविक्त देश सेवन करने के स्वभाव को ज्ञान कहा जाता है अरति अरमणम जन संसदी जनाना प्राकृता संस्कार शून्यनाम अभिनीता संसद समवायो जन संसद न संस्कार विनिता नाम संसद तस्या ज्ञानोपकारकवात अतः प्राकृतन संसदी अरति ज्ञानाथत्वाद ज्ञानम् तथा जन समुदाय में अप्रीति यहाँ विनय भावरहित संस्कार शून्य प्राकृत पुरुषों के समुदाय का नाम भी जन समुदाय है विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं है क्योंकि वह तो ज्ञान में सहायक है सूत्रांग प्राकृतिक जन समुदाय में प्रीति का अभाव ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान है